संवेद्नाओं संवेद्नाओं के ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय 12। राम का राज्याभिषेक लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम करें राम वनवास के कारण लंका नगरी में नहीं गए सीता से मिलने दोनों बार हनुमान गए अंगद लक्ष्मण सब गए परंतु राम नहीं गए राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के चौदह वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे अगर जाने में देर हुई तो वे प्राण त्याग देंगे अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूं विभीषण राम के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर चला राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव की राजधानी में विमान को रोका गया वहां से सुग्रीव की रानी तारा और रूपा को भी साथ ले लिया गया उसके आगे ऋषि पर्वत पड़ा इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी सीता ने उसे देखकर आंख बंद कर ली उन्हें वह घटना पुनः याद आएगी आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए हनुमान को अयोध्या भेजा हनुमान को को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया कि कि आप जब मेरे आने की सूचना भरत दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे तभी मैं अयोध्या जाऊंगा हनुमान वायु वेग से उड़ चले मार्ग में निषाद राज अयोध्या का हाल जाना वहां से नंदीग्राम पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है वे प्रयाग पहुंच चुके हैं मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास पहुंचा हूं। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए इस सूचना को को उन तक पहुंचाने के के के लिए भरत ने हनुमान हनुमान धन्यवाद दिया। फिर भरत से विदा लेकर राम के पास भारद्वाज आश्रम लौट आये अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगेरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी शत्रुघ्न राजाभि की व्यवस्था में जुट गए तीनों रानियां नंदीग्राम जाने के लिए निकल पड़ी जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तब उनका भव्य स्वागत हुआ राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाई मिलन का यह दृश्य अद्भुत था सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या के लिए आगे बढ़े सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन थी माताएं एवं मुनिगण खुश थे पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे हनुमान नीचे बैठ गए माताओं ने आरती उतारी शुभ गीत गाए गए सीता ने अपने गले का हार उतारकर हनुमान को भेंट किया कुछ दिन बाद विभीषण लंका लौट गए सुग्रीव किशा चले गए ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए हनुमान राम के दरबार में ही रह गए राम एक लंबे समय तक अयोध्या के राजा रहे उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं था सभी सुखी थे वे न्यायप्रिय राजा थे उनका राज सचमुच राम राज था, आज भी, आज भी सभी की यादों में बसा है राम राज्य आप सुन रहे थे बाल राम कथा की संपूर्ण कथा अलग अलग भागों के माध्यम से वाचक स्वर भारती परिमल